है कि नहीं व्यवहार में जो कल्प लिया है उसकी कल्पना के अनुसार जो व्यवहार होता है उसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्य दूसरा होता है प्रतिभाषिक सत्य रात्रि को स्वप्न देखा उसमें पर्दे जैसा दिखा क्योंकि व्यवहार में जो देखा ऐसा ही स्वप्न देखा तो पर्दे को पर्दा कहेंगे लेकिन पकड़ेंगे तो दिखेगा नहीं सेव को सेव कहेंगे स्वप्ने में खा लेंगे लेकिन जागृत में देखें तो पेट खाली रहेगा प्रतिभास हुआ सपने में हमने पर्स पाया बुद्धू हलवाई ने मूल जेठा मार्केट घूमने की इच्छा की और बुद्धू हलवाई गया मूल जेठा मार्केट घूमने को बॉम्बे में और उसे मिल गया पर्स सपने में और महाराज पर्स में तो रुपए थे तीस हजार उसने देखा कि अब पक्का करना चाहिए व्हाइट मनी करना चाहिए बारह अपने नाम बारह हजार हलवाई के नाम और छह हजार बेटे के नाम तीन खाते खुलवा के पैसे सेट कर दिए रात्रि को सोपने में सुबह हुआ बुध हलवाई ने सोचा कि खुमचा और ये हलवा बना बना कर मुंबई नो हलवा जिंदगी बेकार हो गई किसी दुकानदार से बात किया कि मेरे को पार्टनर करो कितना पैसा निकालेगा तीस हजार तो मैं अभी दूं और दस के गहने बेच के बोल साठ हजार निकाल भागीदारी पक्की हुई वो जागृत में हुई अब बुद्धू अलवाई गया देना बैंक में कि मेरे तीनों खाता क्लोज करो और तीस हजार रूपया दो मुझे बिजनेस करना है एक खाता न मिला दूसरा न मिला तीसरा न मिला एजेंट ने बुलाया कि भाई खाता तो एक ही नाम तुम्हारा मिलता नहीं कब खुलवाया था बोले येस्टरडे नाइट कल रात को खुलवाया था कितने बजे बोले बारह बजे हो माई गाड़ बारह बजे कल देना बैंक में इसी ब्रांच में खुलवाया था क्या रात को क्या तो मैनेजर तो ऐसा बोले क्या बात है कैसे खुलवाया था बोले मुझे तीस हजार मिले थे कहा मिले थे कि मुल जगह था मार्केट में कब मिले थे कि रात्रि को मैं सो गया था साढ़े ग्यारह बजे करीब मिले थे और तुरंत भगा था तुम्हारे इस बैंक में मैनेजर समझ गया एजेंट समझ गया कि आ। कैसे जागृत में तो नहीं नहीं ने बोले स्वप्ने में मिले थे अच्छा तो स्वप्ने की जब बैंक खुलेगी तभी पेमेंट होगा जागृत में नहीं होगा श्री रहा क्यों कि स्वप्ने का जो तुमने जमा किया है ना तो स्वप्न में दूसरा स्वप्न इसी प्रकार का जब आएगा तो प्रतिभासिक सत्ता में तुमने आ, जमा किया है तो प्रतिभासिक सत्ता से तुम करंट अपना खाता बंद कर सकते हो लेकिन अब प्रतिभासिक सत्ता में जो हुआ है वो व्यवहारिक सत्ता में नहीं रहेगा जो व्यवहारिक में हुआ है वो स्वप्न में सत्य नहीं रहेगा तो सपने में आपको भूख लगी है तो सपने का ही लड्डू काम आएगा यहां मिठाइया पड़ी है स्वप्ने की भूख नहीं मिटाएगा सपने में आप घर से वियोग हो गया है तो सपने में ही कोई मार्गदर्शक मिलेगा तब आपको घर पहुंचाएगा जागृत में नहीं तो ये व्यवहारिक सत्ता है सपने की प्रतिभाषिक सत्ता है लेकिन ये प्रतिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता ये वास्तविक स्वरूप नहीं है ये वास्तविक सत्य नहीं है जब व्यवहारिक सत्य व्यवहारिक सत्ता दिखती है तब प्रतिभाषिक सत्ता नहीं दिखती है और जब प्रतिभाषिक सत्ता दिखती है तब व्यवहारिक सत्ता नहीं दिखती है और जब नींद होती है तो दोनों गायब हो जाती है। लेकिन नींद के बाद भी जो रहता है वो परमार्थिक सत्ता है जो व्यवहार में भी रहती है स्वप्ने में भी रहती है और गहरी नींद में भी रहती है सत्ता उसको परमार्थिक सत्ता कहते हैं कल का व्यवहार बदल गया लेकिन आप जानते कि कल मैंने खिचड़ी खाई थी दो रोटी खाई थी कढ़ी और खिचड़ी रात को खाई थी और दिन को दो रोटी और सब्जी खाई थी और फिर वरियाली चबाई थी वरियाली चली गई रोटी चली गई कढ़ी खिचड़ी चली गई उनकी बुरी हालत हो गई लेकिन तुम देखने वाले वही के वही तो कल की खिचड़ी रोटी के समय पान के समय बीड़ी के समय अथवा मौन के समय या समाधि के समय समाधि लगी या न लगी ध्यान लगा न लगा पूजा हुई या न हुई उसको जिसने देखा पूजा का समय व्यतीत हो गया खान पान का समय व्यतीत हो गया खान पान की चीजें व्यतीत हो गई लेकिन उसको जो देख रहा है वो परमार्थिक है स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है रात्रि को स्वप्न आया और स्वप्न में तुम चले गए माणेक चौक और महाराज माणक चौक गए भद्रकाली के दर्शन किए फिर विचार आया कि चलो जरा भूसा ले लें और भूसा खाया रात्रि का माणक चौक रही है, रहा नहीं स्वप्न रहा नहीं भूसा रहा नहीं लेकिन रात्रि को स्वप्न में भूसा खाया था क्योंकि सोए थे जरा भूख थी भूख का चिंतन करके सोए थे उसीलिए स्वप्न में भूसा खाने का प्रतिभाष हुआ रात्रि को स्वप्न में कोई लोटा लेके जा रहा है लेट्रिन के तरफ जंगल में जा रहा है ऐसा भास हुआ उसका मतलब है पेट में गड़बड़ है मन कहता है कि जुलाब ले लो ये प्रतिभास हुआ अब न लोटा है न वो दिशा है लेकिन रात्रि का स्वप्न चला गया उसको देखने वाला जो है वो वास्तविक स्वरूप है कल का जागृत चला गया कल का स्वप्न चला गया कल की नींद चली गई इन तीनों को जो देखता है वो वास्तविक स्वरूप है ऐसे एक हफ्ता का जागृत गया सपना गया सुषुप्ति गई लेकिन एक एक हफ्ता के जागृत स्वप्न और सुषुप्ति को जो देखता है वो परमार्थिक सत्य है ऐसे एक महीने का एक साल का जागृत अवस्था तुमने देख लिया साल भर के सपने भी देख लिया साल भर की नींद भी देख लिया ये नींद बदल गई जागृत बदल गया स्वप्न बदल गया लेकिन इस सर का जो अनुभव किया है उसने, जिसने वो वास्तविक हमारा स्वरूप है वो वास्तविक हमारा मय है ऐसे बचपन का जागृत स्वप्न और सुषुप्ति चला गया जवानी का जागृत स्वप्न सुषुप्ति चला गया बुढ़ापे का जागृत स्वप्न सुषुप्ति चला गया और मौत की दिशा एक, एक प्रकृति का एक पढ़ाव था वो भी चला गया ऐसे हजारों जन्म की जागृत चली गई हजारों जन्म के स्वप्ने चले गए हजारों जन्म की सुषुप्ति चली गई हजारों जन्म का बेटा होना चला गया हजारों जन्म का बाप होना चला गया हजारों जन्म का पशु और पक्षी होना चला गया फिर भी जो नहीं गया वो परमार्थिक सत्य है उसको जिसने जान लिया उसको हजार हजार प्रणाम यहाँ श्रीमद भागवत कार कहते हैं ज्ञान विरक्तो व मत भक्तों वा अनपेक्षक सलिंगा ना समास्तवा चरे विद्धि गोचरा जो अति विरक्त अति विरक्त माना थोड़ा थोड़ा विरक्त तो होते हैं लेकिन कोई धन से कोई दिन से कोई किसी से विरक्त होता है कोई पत्नी से तो कोई पैसों से विरक्त होता है कोई सेव से विरक्त होता है तो हलवा से विरक्त होता है कोई निमक से विरक्त हुआ निमक छोड़ दिया हलवा छोड़ दिया सेव छोड़ दिया तो जल तो लेता है पानी तो पीता है किसी ने पानी से भी विरक्ति ले ली जल से भी विरक्ति ले ली अन्न से भी विरक्ति ले ली कुटुंब से भी विरक्ति ले ली बोलने से भी विरक्ति ले ली फिर भी वो अति विरक्त नहीं है मैं सबसे विरक्त हूं अभी उस तो देह में मैं पना मौजूद है वो अति विरक्त नहीं है मैं ऐसे लोगों को मिला हूं जो अन्न जल कुछ नहीं लेते हवा पीकर जीते थे घर में भी नहीं रहते थे आश्रम में भी नहीं रहते थे जमीन पर जिनकी झोपड़ी नहीं थी पेड़ पर झोपड़ी बनाई तो और जगह से विरक्त हुए लेकिन पेड़ पे हैं सब कुछ छोड़ा लेकिन छोड़ने वाला मौजूद है मन से जुड़े हैं तुम्हारे मन में इतनी चीजें हैं तो उसके मन में कम चीजें हैं और तीसरा है उससे बिल्कुल कम चीजें हैं और चौथा कि कोई चीज नहीं कोई चीज नहीं फिर भी भारी चीज है कि मेरे मन में कोई चीज नहीं है वो विरक्त नहीं हुआ ठीक से कितना धर्म का रहस्य कितना गुड है कितना गहन है लेकिन जो ज्ञान निष्ठ है उसने देखा कि यह शरीर प्रकृति का है मन प्रकृति का है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये तीनों माया मात्र है ऐसा करके जो अपने स्वरूप में जग गया वो अत्यंत विरक्त है वो खाने के समय खा लेगा योद्धा बन के युद्ध कर लेगा राजा बन के राज्य कर लेगा वो सब व्यवहार यथा योग्य करेगा लेकिन अंदर से उसे किसी के साथ तादात्म्य नहीं है सत्य बुद्धि नहीं है अटैचमेंट नहीं है वो ज्ञान अनिष्ट है और उसे कोई लिंग के धर्म या लक्षण संभालने की इच्छा नहीं होती कोई हमें साधु कहे? नहीं जिस अवस्था में ज्ञान हो गया और जिन कपड़ों में जिस व्यवहार में उसी में चलने देगा गाड़ी वेशभूषा का अपने दिल में कोई महत्व नहीं मानता धन दौलत का महत्व नहीं मानता गरीब होने का महत्व नहीं मानता है स्वर्ग का महत्व नहीं मानता और नरक का महत्व नहीं मानता है सदाचार का महत्व नहीं मानता दुराचारियों का महत्व नहीं मानता वो महत्व तत्व का मानता है पर ब्रह्म परमात्मा का बाकी सब विलास और लीला जानता है ऐसा जो ज्ञान है जिसको किसी कि अपेक्षा नहीं है वह आश्रम के लिंग धर्म और बाह्य विधि का त्याग करके स्वच्छंद विचरता है बहुत ऊंची बात कह दी स्वच्छंद विचरता है आ गई लहर उसी के अनुसार विचरता है ये जरूरी नहीं कि ज्ञानी हंसता ही रहे आ गई लहर रोने के तो मजे का रो भी लेगा आ गया क्रोध का मौका तो क्रोध भी कर लेगा लेकिन हम लोग क्रोध में जलते हैं उन, उनको जलन नहीं होगी हम रुदन में गिड़गिड़ाते हैं लेकिन उनको गिड़गड़ाहट नहीं होगी और वो आदेश भी दे देगा लेकिन अब आदेश देने में हमारा अहम होता है उनका अहम नहीं होता है तस् तुलना के न जाए थे उस चिदुअणु में जो जगह है उनकी तुलना किससे करोगे वो साढ़े पांच फुट में दिखेगा लेकिन अनंत ब्रह्मांडों में फैला है और फिर भी कहीं नहीं है वो सब कुछ करेगा लेगा देगा फिर भी उसने कभी कुछ किया नहीं वो ऐसा होता है श्री कृष्ण ऐसे हैं श्री राम ऐसे हैं ना ऐसे हैं ऋषि ऐसे हैं मैंने सुनी थी कहा नहीं एक बार श्री कृष्ण ग्वाल बालों के बीच बड़े देर से आए लोगों ने पूछा कि आज नाथ कहां गए थे गौचराने के टाइम आप आए नहीं हम तो आपके विवल में इधर उधर भटकते भटकते थक गए आप तो देखते देखते आए ऐसे कहां अंतर्धान हो गए श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गया था आज व्यास पूर्णिमा है मेरे गुरू को मिलने को गया था तुम्हारे भी गुरू के हां कहां है कि यमुना पार तो हमें दिखाओ तुम्हारे गुरु तुम ऐसे हो तो गुरु कैसे होंगे जाओ यमुना पार बैठे हैं गुरुजी लेकिन खाली हाथ मत जाना कुछ लेकर जाना अब गुरुजी के लिए और कृष्ण कह रहे हैं तो किसी ने तो घर कर सावन का महीना रहा होगा व्यास पूर्णिमा के दिन रहे होंगे जो भी रहा होगा तो घर में जो चीज वस्तुएं थी किसी ने वो लोला लिया किसी ने खट्टा बत लिया किसी ने रबरी लिया किसी ने मौन थाल लिया किसी ने कुछ किसी ने कुछ यथा योग्य हो तो चली और यमुना तो भर जोर में चतुर्मासे में बह रही है चतुर्मासे का प्रारंभ दिन है लौट क्या है श्री कृष्ण के पास कि यमुना जी बह रही है और आप बोलते हो उस पार कैसे जाए बोले यमुना जी को कह दो कि श्री कृष्ण आज जन्म से कभी कुछ न किया हो श्री कृष्ण ने कभी कुछ न किया हो ये बात सच्ची हो तो यमने मां रास्ता दे दो रास्ता मिल गया चलेंगे उस पार बैठे हैं दुर्वासा ऋषि प्रणाम किया और ये अर्पण करने का संकेत किया दुर्वासा ने मुंह खोला और खिलाती गई और सब स्वाहा सब स्वाहा योग की युक्ति लड़ा दी होगी नमस्कार करके जब विदा हुई तो देखा कि यमुना जी बह रही है वापस आई कि गुरुदेव वहां तो आपके श्री कृष्ण ने कहा था कि ऐसा जाकर कहो यमुना को रास्ता दे देंगे अब हम इधर आ गए फंस गयी अब जाएंगे कैसे आप कृपा करो आप दया करो बोले अच्छा लो ये मिट्टी जरा ले जाओ और यमुना जी को कहो के दुर्वासा ने कभी कुछ न किया हो कुछ खाया पिया न हो गोपी कती वॉट यू से क्या बोल रहे हैं गुरु महाराज बोले मैंने कभी कुछ किया न हो कभी लिया दिया न हो कभी कुछ खाया पिया न हो मैंने कभी कुछ न खाया हो अगर ये बात सच्ची है तो यमुना को कह रास्ता दे दे आज का आदमी भले न माने लेकिन मैं कहता हूं कि ये संकल्पों में ताकत होती है जो ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं योग सामर्थ्य से संपन्न हो जाते दुर्वासा जैसे ये यमुना जी की बातें और ये और कोई जो हमारी बुद्धि में नई घोषित ऐसी बातें जो शास्त्रों में है वो संभव है हम लोगों की बुद्धि इतनी मलिन हो गई कि इतनी योग्यता क्षीर्ण हो गई कि सूक्ष्म और आध्यात्मिक जगत के महत्व को स्वीकार करने को भी हम राजी नहीं हो रहे मैं तुमसे पूछता हूं कि जब टीवी जगत प्रचलित न था आज से पचास साल पहले कोई कह देता कि इतना बड़ा होता है डिब्बा उसका नाम टीवी होता है आज से सौ साल पहले कोई कह देता और दिल्ली में स्टेशन से वेव्स उड़े तो तुम्हारे घर में सातवें कमरे के अंदर वो दृश्य दिखेगा प्राइम मिनिस्टर भी दिखेगा प्रेसिडेंट भी दिखेंगे ऐसा होता है आप लोग मानते क्या उसको पागल कहते जय जय और न करे नारायण अभी ये तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए बॉम्ब पड़े और जब जब पड़ते ना तो सिटियों में और जहां जहां बड़े बड़े आविष्कार होते वहां पढ़ते, लड़ाई होती है ना तो असर सिटी को ज्यादा होती है जहां अधिक मानव समुदाय होता है और ये साफ हो जाता है फिर बचे कचे लोग हिमालय में पहाड़ों में गिरी कंदराओं में रह जाते और फिर उनकी थोड़ी सृष्टि चलती है वो अपने बच्चों को कहते हैं कि ऐसा भी जमाना था कि टीवी में दूर दूर से दिखता था ऐसा भी जमाना था कि हवाई जहाज थे उसने अपने बच्चों को कहा उनके बच्चों ने उनके बच्चों को कहा उनके उनको कहा चार पांच पीढ़ी चली गई फिर कोई कह दे कि टीवी होता था बोले कहीं पागल होता है एक डिब्बे में इतने में कहीं इतना दूर से दिखता होगा अरे के लोहे के हवाई जहाज होते थे और उड़ते थे तीन तीन ट्रक पांच पांच ट्रक का लोड लेकर उड़ते थे दस दस हजार माइल दूर तक जाकर उतरते थे ऐसा अगर युद्ध हो जाए सफाया हो जाए और बचे खोचे लोग बताए कि हमने यात्रा की है वो अपने बेटे को बताकर हम मर गए मेरा बेटा उसके बेटे को बताकर मर गया उसका बेटा उसको बता के मर गया चार पीढ़ियां बीत जाए फिर कहेंगे कि ये बुढ़्ढों की बातें गप होंगे पागल होंगे क्योंकि साइंस पूरी खो गई ऐसे ही पौराणिक बातों में अथवा शास्त्रीय बातों में जो कुछ चमत्कारों की बातें आती है या जो आश्चर्यकारक घटनाएं आती है वे सब हमें आश्चर्यत होता है कि वह पुराणों की भाषा समझने की साइंस हम खो बैठे स्थूल युद्ध होता है तो स्थूल साधन नाश हो जाते हैं और सूक्ष्म युद्ध होता है चारित्रों का तब सूक्ष्म विद्या हम खो बैठते श्री राम तो महाराज मैं वो बात बता रहा था दुर्वासा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ये मिट्टी यमुना जी में डालो और यमुना जी को कहो ये बभूत डाल दो यमुना जी को कहो कि दुर्वासा ने कभी कुछ खाया पिया ना हो कभी कुछ न किया हो कुछ खाया पिया न हो ये बात अगर सच्ची है तो यमुने मैया रास्ता देना आप गरज दीवानी होती है हाँ बाप जी हां बाप जी करके ले गए मिट्टी और डाली यमुना जी में कथा कहती है कि बहता पानी बह गया आता पानी रह गया और रास्ता हो गया बीच रास्ते आई गोपियों ने कहा कि वो कन्हैया तो दिन रात क्या क्या छेड़खानी करता है चुटले खींचता है दही गिराता है मटके तोड़ता है गाढ़ा ऊंधा करता है धनका सुर को मारा बक्का सुर को मारा क्या क्या किया हम उसकी सब हरकतें जानती है और प्रभावती को डीका दिखाया यू करके चला गया मैं जानती मेरे साथ क्या क्या किया हा देवांगना बोलती है, देख मेरे साथ कैसा कैसा करता उसने कहा मेरे साथ कैसे छिड़का किया गोहाल बोलते मेरे साथ कैसा करते हैं और बोलते हम कुछ नहीं करते कुछ नहीं करते कह दिया और यमुना जी उनकी बात में आ गई यमुना जी कन्हैया जूठा और उनके गुरु भी ऐसे लेकिन तू कब ऐसी हुई तू क्यों उनके चक्कर में आ गई यमुना जी से सहा ना गया और पानी की बाढ़ शुरू हुई ओ गोते खाने लगे नहीं नहीं माताजी वो भी सच्चे वो भी सच्चे तू भी सच्ची हमें जूठा जूठा ना दिख रहा तो हकीकत में क्या है कि जहाँ वास्तविक दुर्वासा का, का स्वरूप है और श्री कृष्ण का स्वरूप है वो चिद्दाणू कभी कुछ खाता नहीं कभी कुछ करता नहीं खाना पीना करना धरना ये तुम्हारा स्थूल शरीर में होता है सूक्ष्म शरीर में होता है तत्व में नहीं होता है और तत्व में ही हो रहा है जैसे आकाश में ही सब कुछ हो रहा है फिर भी आकाश में कुछ नहीं होता है लड़ाई झगड़े आकाश के अंदर ही होते हैं, लेकिन आकाश में नहीं हो रहे आग जलती है बड़वा आग्नि लग जाए जंगल में फिर भी आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता और समुद्र लहराने लगे बर्फ गिरने लगे फिर भी आकाश का कुछ नहीं होता और सब आकाश में होता है फिर भी आकाश में कुछ नहीं होता आकाश अलिप्त है जैसे आकाश अलिप्त है ऐसे ही श्री कृष्ण का स्वरूप अलिप्त है ऐसे ही दुर्वासा का स्वरूप अलिप्त है ऐसे ही प्राणी मात्र का स्वरूप अलिप्त है लेकिन दुर्भाग्य से जानते नहीं इसलिए जन्म मरण के चक्कर में गोते खा रहे तो यहां आया उसे स्व में भी चढ़ता है माना वो जो अलिप्त तत्व है उस अलिप्त तत्व में स्व का छंद उसे मिल गया अभी हम मन के छंद में हैं कोई बुद्धि के छंद में है कोई, कोई रुपए पैसों के छंद में है कोई धन और सत्ता के छंद में है लेकिन वो जो बुद्ध पुरुष है वो स्व के छंद में परिपूर्ण होता है और स्व का छंद दो मिनट के लिए मिल जाए केवल दो मिनट के लिए स्व का छंद मिल जाए आपका तो उद्वार हो गया आपका तो कल्याण हो गया वो दो मिनट स्व का छंद का अनुभव हो जाए मैं बार बार विनती करता हूं कि तुम्हें अच्छा न लगे तो वापस कर देना लेकिन केवल दो मिनट के लिए पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लो फिर तुम्हें अच्छा न लगे तो भूल जाना छोड़ देना जैसे होता है ना गारंटेड वस्तु मनी बैक गारंटी टाइम बैक गारंटी ऐसे तत्व बैक गारंटी तुम लेकिन दो मिनट के लिए तत्व का अनुभव करो फिर वापस कर देना हकीकत में वो वापस हो ही नहीं सकता है और अनुभव नहीं किया तब भी, भी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता है बृहस्पति का पुत्र कुशाध्वज हो गया उसकी बेटी थी वेदवती वो इतनी रूपवान थी सुलक्षणा थी कि भगवान विष्णु के सिवाय और कोई उसको वरण न कर सके और श्री विष्णु उसे उस समय स्वीकार नहीं रहे उसने तप चालू कर दिया हिमालय की कलेटी में आई तप का मतलब क्या है कि जहां से सारी वृत्तियां निकलती है इंद्रियों के द्वारा बाहर भागती है उन वृत्तियों को इंद्रियों में लीन करना और इंद्रियों को मन में और मन को बुद्धि में और बुद्धि को शांत करना यह तप है ये आध्यात्मिक तप है शारीरिक तप है शरीर को तपाना सुखाना वाचिक वाणी का तप है किसी को दुख न देना मन का तप है किसी का बुरा न सोचना लेकिन एकाग्रता का तप जो है वो परम तप माना गया है तो उस वेदवती ने बृहस्पति की पोती कुषाध्वज की बेटी वेदवती उसने तप चालू किया अब एकाग्रता में कुदरती आकर्षण होता है आप थोड़ा समय ध्यान करें और फिर आंख उठाकर देखें तो आपकी आंख में जो देखेगा ना उसे बड़ी शांति मिलेगी बड़ा आनंद आएगा आप एकाग्र होकर शांत तो होकर कोई विचार करे या एकाग्र होकर किसी से बात करे तो आदमी का चित्त कुदरती आकर्षित हो जाएगा और एक घड़ी की एकाग्रता इतना प्रभाव डालती तो जो हिमालय में और फिर बृहस्पति की पोती वेदवती जैसी बालिका तब करती तो उसका प्रभाव बढ़ गया एक समय नराधम रावण पसार हुआ वहां से उसका तेज उसका रूप लावण्य कोज देखकर रावण के मुंह में लाड़ आ गई रावण गिड़गिड़ाने लगा उतरा और उसको पटाने के लिए जो कुछ होता है राजकारण के ढंग से तो इतनी रूपवती इतनी सुंदरी है तुझे लंकेश्वरी बना दूं ऐसा कर दूं, ऐसा चल लंका उसने की बातों को तुच्छ गिना रावण पूछता है लेकिन तू तप किस लिए करती है बोले कुशाध्वज की मैं बेटी हूं और भगवान विष्णु को वरने के लिए मैं तप करती हूं बृहस्पति की पोत्री हूं बोले विष्णु में क्या गुण है तू इतनी सुहावनी इतनी सुंदर इतनी प्रभावशाली और विष्णु ने तेरा अस्वीकार कर लिया उसी के लिए तू कर रही है छोड़ विष्णु विष्णु विष्णु से मैं बड़ा हूं श्रेष्ठ हूं स्व का छंद नहीं है अहम का छंद है जय जय और अहम में विकार उत्पन्न होते हैं स्व में विकार नहीं है स्व में विकार नहीं है देह में विकार है मन में विकार है स्व में विकार नहीं है जो अपने को स्व मानता है वो निर्विकारी हो जाता है और जो अपने को देह मानकर कितना भी निर्विकारी होगा कुछ न कुछ ढूंढेगा तो अंदर बोधा दिखेगा कुछ न कुछ खोजेगा तो अंदर बोधापणा दिखेगा जब तक अपने को देह मानते रहे कितने भी शुद्ध हो गए कितने भी पवित्र हो गए फिर भी अंदर से कुछ न कुछ कहीं न कहीं खाणे खूंचे खाणे कहीं न कहीं कुछ न कुछ वीक प्वाइंट होगी होगी और होगी क्योंकि कर्ता पूर्ण निर्दोष हो नहीं सकता कर्ता सर्वांगी पूर्ण निर्दोष हो नहीं सकता अहंकार की नजर से अपने को निर्दोष मान ले रावण बोलता मैं निर्दोष हूं मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं और वो तो असुरों और सुरों की लड़ाई के बीच लेकिन पता नहीं कि श्री विष्णु को स्व का छंद है और तेरे को देह का छंद है यार वेदवती को समझा रहा है लेकिन वेदवती उसकी बात को जैसे एक तुच्छ अति भिखारी के बातों को सेठिया दुत्कार देता है ऐसे उसने दुत्कार दिया उसको लेकिन रावण से रहा न गया उसके ने लंबे लंबे केशों को सहलाते हुए कहता है कि तू क्यों मानती नहीं अगर मैं बल बलजबरी करूं तो तेरे पास क्या है उसने कहा मेरा हाथी मेरी खड़ग है जोर से झटका मारा रावण तो जाकर गिरा और तेजोहीन हो गया और बाल भी कट गए जो बाल उसके हाथ में थे उतने बाल कट गए रावण को तेजोहीन देखकर पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर उसने कहा कि नराधम अब तेरी क्या मर्जी रावण मुंह दिखाने के काबिल ना बचा बागा वेदवती ने कहा कि सुन अब तूने मुझे स्पर्श किया अब यह दे में नहीं रखूंगी अपने योग बल से अग्नि प्रकट करके और इस देह का मैं विलय कर दूंगी और फिर किसी की योनी से जन्मूंगी नहीं किसी के पेट से अयोनिजा बनूंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी वही वेदवती जनक के हल से प्रकट हुई और नाम सीता पड़ा और रावण के विनाश का कारण बनी लेकिन इस समय देखो तो वेदवती एक कहानी हो गई सपना हो गया सीता जी का हरण भी एक सपना हो गया और रावण का मरण भी एक सपना हो गया लेकिन चिन्मय तत्वों में चिद अणु में देखा जाए तो ऐसे कई बार रावण आए होंगे ऐसी वेदवती कई बार आई होगी ऐसे बृहस्पति कई बार प्रकट हुए होंगे लेकिन चिद अणु वही का वही वो परमात्मा वही का वही जो वही का वही है उसका जिसको छंद मिल गया है वो स्व है वो ब्रह्मवेता है नानक की जन्म मरण का हेतु क्या है कि स्व के छंद का पता नहीं और पर के छंद को स्व का छंद समझ के उसके पीछे पड़ना परमाना ये प्रकृति बदलने वाली चीजों को पाकर सुखी होने की जो बेवकूफी है हम लोगों में वही हमारे जन्म मरण का कारण है कोई देवी या देवता बलात् हमारे को किसी गर्भ में नहीं डालता हमारी आकांक्षाएं होती है हमारी जब मौत होती तो हमारा सूक्ष्म शरीर अंतवाहक शरीर भूमंडल आकाश मंडल में होता है फिर धुमस के द्वारा चंद्रमा के किरणों के द्वारा बारिश की बूंदों के द्वारा अन्न में जल में फल में आकर ठहरता है जीव और फिर जहा जैसा उसके कर्म और रुचि होती है ऐसी बॉडी में टिकता है जहाँ उसकी रुचि नहीं होती और कर्म सहाय नहीं देते उस बॉडी में आकर भी वो फिर पसार हो चला जाता है और फिर जन्म लेता है बड़ा होता है फिर मृत्यु का झटका लगता है मेरा मेरा सब बह जाता है फिर किसी के गर्भ में जाकर लटकता है ऐसे सदियों से करता आया है क्यों करता आया है कि ज्ञान अनिष्ठा नहीं है स्व छंद नहीं है अनपेक्षता नहीं है भागवतकार ने कितना सुहावना ये श्लोक रखा है जो अति विरक्त और ज्ञान है जिसका मन मेरे स्वरूप में लगा है जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है वह आश्रम के लिंग धर्म और बाह्य विधि का त्याग करके स्वच्छंद विचरता है दुरादो, दो ज्ञानिष्ठो विरतो ज्ञान विरतो नेक्षक मदभ वेक्षक सलिंगश्र तलिंग नश्रमा तक चरेन्द्र विधि विरक्त है अति विरक्त समझ गए? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जिसका कहीं भी अहम प्रत्यय नहीं है अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय है अपने मैं को जिसने ठीक से जाना है ऐसा नहीं मैं सिंधी में पंजाबी में अच्छा में धर्मात्मा में पापी में महात्मा में दुरात्मा ऐसा नहीं मैं को शुद्ध जाना है कोई आरोप नहीं है अपने असली आत्माभाव में वो अतिविरक्त है जो अति विरक्त है ज्ञान निष्ठ है अपने मैम का उसको ठीक से ज्ञान है जिसका मन मेरे स्वरूप में लगा है भगवान का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप एक ही है आत्मा और परमात्मा जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है कोई वस्तु कोई परिस्थिति मिले तभी जिसको सुख होता है ऐसा नहीं वो स्वयं सुख स्वरूप है वह आश्रम के लिंग धर्म और बाह्य विधि का त्याग करके अमुक आश्रम अमुक नियम अमुक लिंग अमुक धर्म अमुक टाइटल उसको रुचते नहीं वो टाइटलों के बिना अपने आप में परितृप्त रहता है क्योंकि उसे स्वच्छंद मिल गया है ओ पू मदह पूर्ण इदम पूर्णात पूर्ण मद्छते पूर्ण श्य शांति शांति